अलग अलग विषय को लेकर बात करते हैं और ख़ास करके पर्यावरण और डिजास्टर या आपदा प्रबंधन पर हम लोग बातें करते हैं तो आप सभी भी अच्छी तरह से सुनते हैं और रिप्लाई भी करते हैं हमें अच्छा लगता है तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ सेविका जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और ख़ास करके पर्यावरण से जुड़ी बातें हम उनके द्वारा सुनने वाले हैं तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारे पर्यावरण से जुड़ी मुश्किलें आ रही हैं और बहुत सारी समस्याएँ भी हमारे बीच में आ रहे हैं तो उनका सामना करना है और उसका मूल जो कारण है क्या है और किस तरह से ये पर्यावरण जो है आ, बहुत मुश्किल में आ रहा है कौन कौन सी समस्या है और उसका निवारण क्या हो सकता है इसके बारे में सोता जी से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत सबका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में निमंत्रण दिया जब बात पर्यावरण की आती है तो पर्यावरण खुद अपने आप में ही एक बहुत विस्तार में जाने वाला टॉपिक है क्योंकि पर्यावरण का बहुत विस्तार है और उसके बारे में एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में बात करना तो पूर्ण रीति से नहीं की जा सकती और देखा जाए तो पर्यावरण के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं पर्यावरण में जब भी कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव भी हर चीज़ पर पड़ता है केवल ऐसा नहीं है कि पशुओं पर प्रभाव पड़ेगा या पेड़ पौधों पर ही प्रभाव पड़ेगा मनुष्यों के जीवन के साथ साथ हर चीज़ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है तो पर्यावरण एक बहुत बड़ा विस्तार का टॉपिक है और जैसे कि आज हम देख ही रहे हैं कि पर्यावरण में इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं मिसाल के तौर पर कि आज बारिश का जो वाटर का साइकिल है वो कितना चेंज होता जा रहा है तो बारिश का जो नियमित रूप से ना आना तो आप देख रहे हैं कि बारिश कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं बाढ़ आती है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है जैसे आज आप न्यूज़ में सभी सुन भी रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका का जो एक बहुत ही प्रमुख शहर है केप टाउन जो उसकी कैपिटल भी है तो वहाँ पर आज के समय में पा जो पीने का पानी है वो बिल्कुल ही शून्य हो गया है और रहा ही नहीं है और बिल्कुल रेड अलर्ट जैसा है वहाँ पर तो ऐसा समय आ चुका है जब इतना हम देख रहे हैं कि हर चीज़ पर इस प्रकार का असर हो रहा है और पांचों ही तत्व जो हैं वो पूर्ण रीति से प्रदूषित हैं तो पर्यावरण एनवायरमेंट एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है और लास्ट ईयर हमने देखा 2017 में अमेरिका में कितने सारे भूचाल आए कितने तूफान आए जो माना गया कि साल का सब जितने भी अब तक के तूफान वहाँ आए हैं तो लास्ट ईयर एक रिकॉर्ड बना कि चार तूफान कंटिन्यूस गल्फ से अमेरिका के ऊपर आए हैं ये पहली बार ऐसा हुआ तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तरीके से जो क्लाइमेट है हमारा वो शिफ्ट हो रहा है बहुत जल्दी उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं लेकिन उसका मूल कारण क्या है तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें बहुत ध्यान देना है और जो बढ़ती गर्मी है आज जो इतना तापमान आज बढ़ता जा रहा है जगह जगह का और हम लोग आज उसको सहन भी नहीं कर पाते हैं लेकिन इस बढ़ती गर्मी के कारण से इतनी बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका हमने नाम भी नहीं सुना है ये बीमारियाँ कहाँ से आ रही हैं कैसे उत्पन्न हो रही हैं स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी तो हमने कभी सुनी नहीं डेंगू जैसा बुखार चिकनगुनिया ये नई नई बीमारियाँ हैं जो हमने जो कहा जा सकता है कि किस सेंचुरी की ये बीमारियां हैं और पहले कभी इनका नाम ना सुना ना कभी देखा तो ऐसी बीमारियां कहाँ से उत्पन्न हो रही है कैसे ये मच्छर पैदा होता है कैसे स्वाइन फ्लू आता है तो ये भी गर्मी के कारण से है जो हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं और जिसके कारण से क्या है गर्मी बढ़ती जा रही है बारिश समय पर नहीं होती है जब होती है तो गर्मी जो है उसके कारण से इस तरीके का बैक्टीरिया बनता है और इस तरीके के मच्छर पैदा होते हैं जो ऐसी बीमारियों को पैदा करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है उसके साथ ही आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर के कि ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है अपने आप में वहाँ पर आजकल स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो क्यों बढ़ता जा रहा है एक बहुत बड़ी बीमारी है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है क्योंकि वहाँ पर वो स्किन कैंसर एक कॉमन डिजीज़ बन गई है बहुत ही साधारण सी डिज़ीज़ बन गई है जो हर बच्चे को हर मनुष्य को हो ही जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि वहाँ ओजोन की जो लेयर है ऊपर आकाश में उसमें छिद्र है छेद है जिसके कारण से जो पराबैंगनी किरणें हैं अल्ट्रा वायल्ट हैं वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में आती हैं और जो भी मनुष्य वहाँ पे घूमते हैं आपकी आ, स्किन के ऊपर जब भी सूरज की किरणें पड़ेंगी पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं उसके कारण से स्किन में कैंसर पैदा होता है तो आ, वहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ बने हुए हैं और गवर्नमेंट को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है उसके कारण से तो ये भी एक चिंता का विषय है उसी तरीके का सेम हम देखते हैं दिल्ली में भी जहाँ पे दिल्ली में भी ओजोन लेयर में छेद है और आप वहाँ महसूस कर सकते हो कि जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं स्किन में थब्बे पड़ जाना तो ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही हैं और उसका कारण है प्रदूषण जो प्रदूषण बढ़ता हुआ प्रदूषण है जो इन्वायरमेंट में है फिर इसके अलावा आप देखते हैं कि शहरों में चहरों से जो धुआँ निकल रहा है जो मल निकल रहा है उसका जो डायरेक्ट वेस्ट है वो वातावरण में जाता है नहीं तो पानी में जाता है तो जितना वो पानी में जा रहा है घुल रहा है हवा में जाता है तो वो अस्थमा की बीमारी करता है सांस लेने की दिक्कतें करता है जिसके तो कारण से लोगों को लंग कैंसर होता है उसके पानी में जाता है तो पेड़ पौधे हर चीज़ हमारा जो भोजन हम जो खाते हैं उस पर उसका असर होता है और आज उसकी के कारण से पीने की पीने का जो पानी है वो बहुत ही कम होता जा रहा है हमारे पास शुद्ध पीने का पानी ही नहीं है तो इतने गांव खेती किसान सब चीज़ों के ऊपर उसका असर पड़ता है तो ये सारी इतनी समस्याएं हैं जो पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है ये तो केवल कुछ चंद चन, बातें हैं लेकिन इन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं बहुत सारी ऐसी और भी समस्याएँ हैं जो केवल एक पर्यावरण के साथ ही जुड़ी हुई है और इसका जो मूल कारण है वो ये है कि हम जो हमारे अंदर जो लालच है जो ग्रीड है उसके कारण से हम आज पर्यावरण को वातावरण को एक संसाधन समझ कर के बैठे हैं संसाधन अर्थात एक रिसोर्स समझ के बैठे हैं जिस जो हमारे लिए जैसे भगवान परमात्मा ने हमें दे दिया है तो हम सिर्फ उसका यूज़ करते रहें करते रहें करते रहें लेकिन हमें उसको वापस उसके लिए कुछ करना है ऐसा हम कभी सोचते नहीं हैं कि वो रिसोर्स नहीं है लेकिन पर्यावरण एक हमारी माँ की तरह है मदर नेचर है तो हमें उसके लिए कुछ करना है उसको फिर से आ, री फिर से स्थापित करने के लिए कुछ करना है उसकी उस दिशा में हम कभी सोचते नहीं हैं तो इसका मूल कारण यही है कि हम जंगल के जंगल साफ़ करते जा रहे हैं और अपनी लालच को बढ़ा हमारी लालच जो है वो बढ़ता जा रहा है उसके कारण से जितना पैसा हमको मिलता है घर घर बनते चले जा रहे हैं और जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है लोगों की ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन उसका डायरेक्ट असर हमारे पर्यावरण पर आता है क्योंकि हम सही मायनों में संतुष्ट नहीं हैं सेटिसफाइड नहीं है तो मुझे लगता है ये मेन एक चिंता का विषय है पर्यावरण को लेकर शिविका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इन बातों को सुनने के बाद वो अपने मन से विचार करेंगे तो सही लगेगा और जो हमारी जीवन शैली है वो भी बिल्कुल पर्यावरण के साथ चलते चलते बहुत बदल रहा है और जिस तरह से पर्यावरण के बारे में आपने बताया अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में आपने बताया पैराबेंगनी जो किरने हैं उसके वजह से भी हमारे शरीर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत सारी अलग अलग बीमारियां कैंसर जैसी हो गई हैं और इसका आ, हम लोग देख भी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसका फिर सोल्यूशन के बारे में शायद ग्लोबली बातें होती है प्रैक्टिकली हम सभी को इंडिविजुअली शायद इसमें काम करना पड़ेगा तो इसके सॉल्यूशंस क्या है और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे इसी विषय को लेकर लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रिडमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नस्कर रहो इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले रस्ते से कोई भूल हो न इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चलेने रास्ते पे हम इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास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 ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूत ना इतनी शक्ति हमें देता मन का विश्वास कम सजा पाए अपने दिए कि मौत भी हो तो सह ले खुशी से कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे आने वाला वो कल है एक रास्ते पे हमसे इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें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 और सिचुएशन ऐसी होती जा रही है कि रोज़ नए नए चीज़ें हमारे बीच में आती हैं और नए नए शब्द भी हम लोग सुनते जा रहे हैं तो एक शब्द हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये किस बात को इंगित करता है इसके बारे में शिविका जी आप बताएँ जी सही कहा आपने ग्लोबल वार्मिंग आजकल एक बहुत ही प्रख्यात वर्ड है और बहुत लोग इसके बारे में सुनते हैं लेकिन क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग इसकी ही इसकी नॉलेज इतने लोगों को नहीं है सबसे पहले जैसे है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल मतलब कि पूरे ग्लोब पूरी ही पृथ्वी की बात है कि पूरी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है और उसका क्या कारण है तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब हम जितने पेड़ हैं पेड़ों को जब हम काट देते हैं तो जंगल के जंगल जब हम ख़त्म कर देते हैं तो वो पेड़ जो पेड़ों की एक बहुत बड़ी अच्छी खासियत होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको लेते हैं और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं लेकिन हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन आज जो प्रदूषण बढ़ रहा है और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण में बढ़ती जा रही है उसको लेने के लिए उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए पेड़ हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने बहुत जंगल बहुत सारे पेड़ हैं उनको काट डाला है तो जिसके कारण से हमारे पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो सूरज की किरणों को एक बार जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो एक ऐसी एक परत बना लेती है धरती के ऊपर कि वो उसको वापस नहीं जाने देती हैं सूरज की किरणों को तो जब अगर सूरज की किरणें धरती पर पड़ने के बाद वापस ना लौटें, तो धरती का तापमान उसके कारण से बढ़ने लगता है और जिसके कारण से अत्यधिक अत्य गर्मी बढ़ने लगी है जिसके कारण एंटार्टिका में बर्फ़ पिघल रही है और जिससे हमारा जो जल स्तर है बहुत ज़्यादा समुद्र का वो बढ़ता चला जा रहा है और रेगिस्तान में भी जो गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है और रेत रेत का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है तो आज ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया है और इसी के कारण से हम देख रहे हैं बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ जो कभी भी किसी को बोल कर के नहीं आती हैं लेकिन जब आनी होती है तो आ जाती है और उसके कारण से भारी मात्रा में जन और धन की हानि भी होती है तो जैसे सुनामी आते हैं और भीषण गर्मी पड़ती है भूकंप आते हैं ये उसी का ही एक कारण है तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पूर्ण रीति से हमारे पेड़ पौधों पर हमारे जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है आ, उस आ, उसके चलते कई पक्षु पक्षी जीव जंतुओं उनकी प्रजातियां भी लुप्त हो जाती हैं और कहीं पर ऐसा है कि बहुत ठंडी पड़ती है और कहीं पर बारह महीने बर्फ़ की चादर ढकी रहती है और कहीं पर बर्फ़ जब पिघलती है तो जल स्तर में कहीं वृद्धि हो जाती है तो बहुत बार बाढ़ भी उस कारण से आती है आपने सुना ही होगा कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है जिससे हमारा गंगा का पानी आता है वो गंगोत्री ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आज उसका लेवल बहुत कम हो गया है वो ग्लेशियर पिघलता जा रहा है धीरे धीरे जिसके कारण से गंगा का जो जल है वो भी कम होता जा रहा है तो आप देखिए कि अगर हमारी नदियों में ही पानी नहीं बचेगा तो इतनी सारी जो जनसंख्या है उसको कि इसकी पालना कैसे हो पाएगी और आज इतनी भीषण गर्मी पड़ने के कारण से हमारे किसान भाई बहन कितने परेशान हैं क्योंकि हमारी धरती को सही उपजाऊ पानी नहीं मिलता है और जिसके कारण से रेगिस्तान बनते चले जा रहे हैं धरती जो है वो बंजर होती चली जा रही है तो हम जो देखते हैं कितने किसान भाई बह भाई बहनें हैं अपने जो सुसाइड कर लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं तो उसका कारण भी ये बनता जा रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ एक समस्या नहीं है लेकिन बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं तो पृथ्वी पर जब मौसम के असंतुलन के कारण चाहे जब अति वर्षा गर्मी व ठंड पड़ने लगी है या सूखा पड़ने लगा है तो उसके कारण से हम आज ये भी देख रहे हैं कि महंगाई भी बहुत बढ़ती चली जा रही है तो हर चीज़ आज बहुत महंगी है और अशुद्ध हो चुकी है हमको आज शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है तो हमारी आप देखिए कि बिजली भी बहुत कम होती चली जा रही है बिजली भी ठीक तरीके से उत्पाद उसका नहीं हो पाता है तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पैदा होती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है हमेशा सुनते आते हैं लेकिन उसकी जो जानकारी है आज आपने दिया और आशा करता हूँ जो ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरे विश्व में जो गर्मी बढ़ रही है उसके कारण काफ़ी जो अलग अलग जगह पर उसके ऊपर असर हो रहा है किसानों के लिए या कहो पर्यावरण का जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं अचानक सा कुछ बाढ़ आना या कुछ सुनामी आना इस तरह की कई चीजें जो हो रही हैं ये इसी के कारण हो रहा है आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो लग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को एक दिन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 यार मिलाए अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी पिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी दो तो पल की मजबूरी फिर जाएगा माटी के मन जगमे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग कार्यक्रम को आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हम लोग आज सुन रहे हैं और शिविका जी बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया कि पर्यावरण से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएँ हैं और किस तरह की जो बातें हैं पर्यावरण को लेकर आज आ, हमारे सामने आ रही हैं और इसके साथ में कौन कौन सी बीमारियाँ आ रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में हमने सुना तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कई बार होता है कि चीज़ें बहुत ही अलग होती हैं और हम जब उस विषय को लेकर बात करते हैं तो लगता है कि ये नई चीज़ हो रही है ये कुछ नई बातें हमको सुनने को मिल रहा है तो आइए इसी तरह से एक नई बात मैं पूछना चाहूँगा क्या अध्यात्म में पर्यावरण को ठीक करने के लिए कोई उपाय है जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि अध्यात्म क्या उपयोगी हो सकता है कि हम पर्यावरण को ठीक कर सकें बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि आज जो जिस समय में हम जी रहे हैं आज एकमात्र जो सल्यूशन है जो हल है समस्या का वो अध्यात्म में ही है क्योंकि अध्यात्म केवल कार्य करने के ऊपर विश्वास नहीं रखता है अध्यात्म हमारी चेतना को परिवर्तन करने में विश्वास रखता है और जैसे जब हम इतनी सारी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे तो जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कोई इंटेंशन कोई नियत होती है पर्यावरण का शोषण किया गया तो उसके पीछे एक खराब नीयत एक लालच वाली नीयत एक खुद के फ़ायदे वाली नीयत उसके पीछे थी और अध्यात्म जब इस इन, इस इंटेंशन को ही इस मांग मन की इस इच्छा को ही परिवर्तित कर देता है तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ परिवर्तन हो सकता है तो अध्यात्म चेतना को जग जागने का एक साधन है अपनी चेतना को जगाने का एक साधन है और वो उसी पर ही कार्य करता है कि आज जो हमारा मन विचलित है आज जो हमारा मन परेशान है हमारा मन चीज़ों की तरफ भागता है हमारी मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं और उसकी पूर्ति के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं तो हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हैं आज आप देखेंगे कि भारत देश एक ऐसा प्रांत बनता जा रहा है जहां पर बात दुनिया की हर जगह हर आ, इंडस्ट्री का हो हर तरीके के लोग जहाँ उसको देखते हैं और यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है हर हाँ सभी कंपनीज़ का बहुत बड़ी कंपनीज़ का आज मार्केट बन गया है तो दुनिया में जहाँ कोई भी चीज़ बिकती नहीं है कोई ऐसी चीज़ है जो बिकती नहीं है तो लोग यहाँ आ के उसको डालते हैं भारत में क्योंकि वो मानते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो हर प्रकार से सक्षम है कुछ भी खरीदने के लिए और वो खरीद भी लेंगे तो दुनिया का जो वेस्ट मटेरियल है जो कहीं यूज़ भी नहीं हुआ है किसी ने नहीं खरीदा है वो भी भारत में लाकर के बेचा जाता है और यहाँ पर उसको ख़रीदने के लिए लोग भी मिल जाते हैं तो हमारी इच्छाएं आज इतनी बढ़ गई हैं तो आप देखिए ये कितना बड़ा प्रमाण है इस बात का कि हमारी बुद्धि किस रीति से आज सक्षम नहीं है सही निर्णय लेने के लिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है तो ऐसी बुद्धि जिसमें सही निर्णय लेने की चेतना नहीं है समझ नहीं है तो ऐसी बुद्धि क्या करेगी ऐसे मनुष्य क्या करेंगे तो पर्यावरण के लिए जागृत होना हम सबको पड़ेगा और इस दिशा में हम सबको ही काम करना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी रहे हैं वैज्ञानिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रमाण दिए हैं इस प्रकार के कि हमारे मन का हमारी चेतना का हमारे चिंतन का कितना प्रभाव हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ता है जैसे कि जापान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मसारू जी। उन्होंने ऐसे बहुत सारे टेस्ट किए हैं बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लैब में जो उन्होंने पानी के ऊपर स्टडीज़ की उसके ऊपर टेस्ट किया एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे मन का प्रभाव किस रीति से पड़ रहा है पानी पर उन्होंने पानी के सैंपल्स लिए अलग अलग जगह से कुछ ऐसे स्थान से लिए पानी का सैंपल जो बहुत प्रदूषित था और कुछ ऐसी जगह से लिया जो मंदिर के पास था पानी और उसको जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के थ्रू तो उन्होंने देखा कि उसके क्रिस्टल्स कितने अलग अलग फॉर्मेशंस में उन वो बने हुए हैं जो पानी मंदिर के स्थान से लिया गया वो पानी बहुत उसके क्रिस्टल बहुत सुंदर थे और जो पानी बहुत दूषित स्थान से लिया गया वो क्रिस्टल्स बहुत खराब तरीके से बने हुए थे तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि पानी का हमारे के ऊपर हमारे मन का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे संकल्पों का कितना प्रभाव पड़ता है तो ये तो आप देखिए कि पानी तो पूरे विश्व में 75% केवल वाटर ही है तो अगर हम दिन भर में जो भी संकल्प करते हैं अपने आसपास आप देखिए उसका कितना प्रभाव पड़ता है हमारे भोजन पे कितना प्रभाव पड़ता है हमारे वातावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है उसी तरीके से पाँचों ही तत्व जो हैं वो मनुष्य की विचारधारा के साथ सोच के साथ जुड़े हुए हैं तो हम अगर अच्छे बन जाएंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा बन जाएगा तो ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है सोचने वाला करने वाला कि हम अपने आप को आध्यात्मिक रीति से परिवर्तित करें और परमात्मा की शक्तियों का इस्तेमाल करके हम अपने वातावरण को शुद्ध बनाएँ साफ बनाएँ स्वच्छ बनाएँ अपनी नदियों का को साफ रखें और अपनी इस इंटेंशन को हम ठीक रखें तो हमारी जो मदर नेचर है वो भी अच्छी हो जाएगी किसी ने एक बहुत सुंदर बात प्रकृति माँ के लिए कही है कि प्रकृति माँ की खुद का खुद का एक शरीर है तो प्रकृति माँ जैसे हमारा शरीर है वैसे ही प्रकृति का भी एक शरीर है और जैसे हमारा शरीर जब हमें बुखार होता है तो शरीर अपने आप को ठीक करता है उसी तरीके से प्रकृति भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन अगर बुखार को हम ठीक ना होने दें और फिर बार, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा लेते रहे कि बुखार बढ़ता रहे तो बुखार ठीक ही नहीं होगा उसी प्रकार से प्रकृति भी जब अपने आप को ठीक कर रही है हम उसको छोड़ने की बजाय हम उस पर और उसका शोषण करें और उस पर अत्याचार करें उसमें और मिलावट करें और गंदगी उसमें भरते चले जाएं, और प्रदूषण फैलाएं, तो ऐसे में तो वो प्रकृति कभी ठीक होगी नहीं वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी और उसका पर उसका जो निष्कर्ष निकल के आता है वो हम देखते ही हैं जो इतने तूफान आते हैं बाढ़ आती है भूकंप पाते हैं इतने ज्वालामुखी फटते हैं यह उसी का ही नतीजा है कि प्रकृति अपने आप को ठीक नहीं कर पाती है और ये जो बीमारियां हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं तो आज असंतुलन जो बनता जा रहा है हमारे पर्यावरण में उसका यही एक कारण है कि हमें प्रकृति के लिए को समय देना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए हमें ही कुछ प्रयास करने पड़ेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बिल्कुल नहीं बात लग रही होंगे क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि पर्यावरण या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं एक्सटर्नल चीज़ें उनको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ सोर्स या कुछ हमें नई चीज़ों को लानी होगी लेकिन यहाँ पर एक बहुत नई बात हमने सुनी कि अध्यात्म से जीवन में अगर हम लोग परिवर्तन करते हैं तो ये हमारे नेचर को भी ठीक कर सकता है और पर्यावरण को भी अच्छा बनाने में एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप होगा जो हम सभी लोगों को कर सकते हैं जैसे कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जिसमें खास करके व्यक्ति के लोभ लालच जो चीज़ें अंदर हैं उस नीयत की वजह से पर्यावरण में काफ़ी जो है हलचल हो रही हैं अगर हम उस नीयत को साफ रखें और अपना प्रेम भावना के साथ हम अगर पर्यावरण के साथ एक दोस्ती का एक माँ के रूप में अगर उसको देखें तो चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से हम लोग सेटल कर सकते हैं और अच्छी तरह से बना सकते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सोलूशन है अगर पर्यावरण को हम लोग सुधारना चाहते हैं पर्यावरण को ठीक रखना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छा वातावरण अच्छा पर्यावरण देना चाहते हैं तो आज का समय का जो नीड है समय की जो मांग जिस कार्यक्रम का नाम है वो है अध्यात्म को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं अध्यात्म की तरफ अगर हम अग्रसर होते हैं थोड़ा बढ़ते हैं और उस फिलासफ़ी को जानने की कोशिश करते हैं अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग पर्यावरण को अच्छा रूप में देख सकेंगे तो बहुत ही अच्छी आप सुन रहे शिविका जी हमारे साथ है समय की मांग इस कार्यक्रम में तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक और गीत आप सुना है रीड मोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर रहा मधुबन खुशबू देता है सारे स्थान देता है जीना मुस्का खुश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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें आज पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हम सुन रहे थे और जहाँ तक बात आती है कि हम लोग पर्यावरण को लेकर बात करते हैं तो सामने जो है एक सुंदर दृश्य आ जाता है पेड़ पौधों का एक सीन सीनरी हमारे आँखों के सामने घूमता रहता है तो सबसे पहली बात आती है पर्यावरण माना प्लांटेशन तो पेड़ पौधों को किस तरह से लगाना चाहिए या पेड़ पौधे किस तरह से पनपते हैं उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे श्रीकात जी से तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार उनका स्वागत जी बहुत अच्छी ये बात जैसे आपने बताई क्योंकि अभी तक जब हम बात कर रहे थे तो हम सिर्फ समस्या की बात कर रहे थे हमने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या की बात की हमने भीषण गर्मी बढ़ती चली जा रही है उसका क्या समाधान है आ, हम बात कर रहे थे कि जो सम पर्यावरण में इतने परिवर्तन आते जा रहे हैं उसका क्या किस प्रकार से वो असर डाल रहा है हमारे ऊपर लेकिन उसका समाधान क्या है आ, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज़ जो हम अपने लेवल पर और अपने स्तर पर हर कोई मनुष्य कर सकता है और अध्यात्म भी हमको यही कहता है कि अपनी चेतना से बहुत शुभ संकल्प से हम ये प्रयास करें तो पेड़ों को लगाना ट्री प्लांटेशन एक बहुत बड़ा आज के समय में काम है जो हम हर व्यक्ति हर बच्चा ये काम कर सकता है और हमें लगता है कि हर एक को इसमें योगदान देने की आवश्यकता है और ये एक बहुत ही आजकल एक नॉमिनल बहुत छोटी चीज़ है क्योंकि आज गवर्नमेंट भी इसका बहुत सहयोग कर रही है और पेड़ों को लगाने के लिए गवर्नमेंट भी आज पैसा देने को के लिए तैयार है तो हमें लगता है स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको साथ मिल के इस प्रकार से लैंड को पहले सबसे पहले लेना चाहिए उसकी परमिशन लेनी चाहिए कि कहाँ पर हम कहीं अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगा सकते हैं तो सबसे पहले तो यही एक इसमें योगदान सबका है कि हम सबसे पहले नियुक्त करें एक स्थान को नियुक्त करें ढूँढें कि जहाँ पे धरती बहुत उपजाऊ हो और जहाँ पर आप उस पेड़ों को लगा करके फिर उनकी रक्षा भी कर सको और जहाँ पे आप उसको पानी और खाद वगैरह सब मुहैया करा सकें तो ऐसा स्थान सबसे पहले ढूंढें अपने लोकेलिटी में अपने स्थान पर कि हम पेड़ों को कहाँ पे लगा सकें और ये कोई भी कर सकता है तो जब लैंड आपको मिले तो सबसे पहले आप एक नर्सरी बना कर के पेड़ों को ख़रीद सकते हैं छोटे छोटे उनके या बीज लगा सकते हैं तो भी इस तरीके से बीजारोपण कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी कल में लगा करके पेड़ों को हम लगा सकते हैं अधिकतर देखा गया है कि पेड़ वो लगाने चाहिए जिनकी प्रजातियां बहुत लुप्त होती चली जा रही हैं तो जैसे हमने देखा और जो पेड़ बहुत लाभदायक भी हैं तो जब पेड़ लगाने की बात आती है तो नीम का पेड़ कहे कहा जाता है बहुत अच्छा है तो नीम का पेड़ क्योंकि बहुत लाभदायक होता है बहुत ही मेडिशनल उसमें दवाई जब तरह काम आता है और बहुत सारे फ्रूट के ट्रीज भी जैसे फलों फलदायक पेड़ भी आप लगा सकते हो तो आम का पेड़ है जैसे वो जगह जगह लगा सकते हैं अमरूद का पेड़ है लगा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनको आप खुद ही निर्णय लेकर के कि जो बहुत ज़रूरी है आप उनका चयन कर सकते हैं और उनको लगा सकते हैं तो पेड़ एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता है तो लेकिन एक माँ की तरह एक पिता की तरह आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी जब आप पेड़ लगाते हैं तो केवल पेड़ लगाना ही सब कुछ नहीं होता है तो पेड़ की रक्षा करनी पड़ती है कुछ समय तक आप पेड़ की रक्षा करते हैं और फिर वो बाद में वो पेड़ आपकी रक्षा करता है और आजीवन आपको देता ही रहता है तो इस रीति से जैसे छोटे बच्चे को पालना देनी पड़ती है ऐसे ही पेड़ों को भी पालना देनी पड़ती है और ये पेड़ जो हैं धीरे धीरे करके जब बढ़ेंगे और अधिक मात्रा में जब हम पेड़ों को लगाएंगे तो एक समय में आप देखेंगे कि आपके पास भी हर चीज़ बहुत भरपूर होती चली जाएगी आपके पास कभी भी पानी की कमी नहीं होगी क्योंकि पेड़ जो होता है वो पानी को थमाए हुए रहता है पेड़ जहाँ होता है वहाँ पर पक्षी सभी अपना घर बनाते हैं तो उस रीति से भी हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बना करके रखते हैं पेड़ तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए जीविका जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि पेड़ को लगाना और उसकी पालना करना आज के समय में एक चैलेंज होता जा रहा है कई बार हम लोग जो है स्कूलों में बच्चों को भी प्रोजेक्ट देते हैं और देखते हैं कि बच्चे उत्साहित होकर कुछ दिन तो काम करते हैं लेकिन साथ में कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग उसको समय सीमा के अंतराल में या बारिश के पहले नहीं लगाते हैं तो पानी उसको नहीं मिलता और बहुत सारे पेड़ लगाने के बावजूद भी वो पनपते नहीं हैं तो ये एक मुश्किल वाली बात होती है लेकिन इसके लिए आपने जैसे कहा एक माता पिता जैसे अपने बच्चों को पालना देते हैं वैसे अगर उस भाव से हम लोग उन चीज़ों को देखें और प्लांटेशन करें तो शायद लगता है कि हम वो चीज़ों को हासिल कर सकते हैं तो इस तरह से हम लोग अच्छे पेड़ लगा सकते हैं पर्यावरण को फिर से सुंदर बना सकते हैं एक और बात मेरे मन में आ रहा है जैसे कि आपने अध्यात्म की बात बताई और अध्यात्म एक सुंदर सोलूशन है आपने कहा और इसके साथ में ब्रह्मा कुमारीज़ की याद आ गई मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ पर्यावरण के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में बताइए ब्रह्मा कुमारीज़ एक बहुत बड़ी संस्था है एक बहुत विशाल संस्था है और एक बहुत विशाल हृदय भी रखती है तो हमने देखा कि ब्रह्माकुमारी केवल एक क्षेत्र में काम नहीं करती है लेकिन बहुत सारे अलग अलग स्थान जहाँ पर हमें दिखता है कि आज यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो सुविधा देने के लिए हम लोग पहुँच जाते हैं तो उसी तरीके से जब पर्यावरण की बात आती है तो पेड़ लगाने का काम भी हम लोग नियमित रूप से निरंतर रूप से कर रहे हैं और ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण जो है वो क्योंकि बारिश के पहले या बारिश के बाद अगर हम उसको करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि जो धरती है वो बहुत उपजाऊ होती है उस टाइम पर जब बारिश पड़ती है तो ये बहुत अच्छा समय होता है जब हम पेड़ लगावें तो ब्रह्मा कुमारी संस्था हर साल ही हम लोग ये एक हमारा आ, कैंपेन रहा है विषय रहा है हम अलग अलग स्टेट्स में हमारी रैलियां निकलती हैं और इस प्रोजेक्ट का जो हमने नाम दिया है वो है क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ जिसमें हम बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं और वहाँ के बच्चों को आ, उत्साहित करते हैं कि आप सबको एक एक पेड़ जरूर लगाना है और बड़ी खुशी मिलती है ये देखकर कर कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं वो खुद से अपने खर्चे पर हर एक बच्चे को एक पेड़ देते हैं एक छोटा पौधा देते हैं और वो लगाते हैं और फिर उनको ये शिक्षा भी देते हैं कि आपको ही जब तक आप यहाँ हो आपको इसकी पालना भी करनी है पेड़ की तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे लाखों पेड़ हमने लगाए हैं अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्टेट्स में और विदेशों में भी अब हम देख रहे हैं क्योंकि विदेश में तो थोड़ा आसान है ये करना क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ही इस चीज़ के लिए बहुत जागरूक है और वहाँ के लोग खुद ही बहुत प्रयास करते हैं लेकिन भारत में चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे चलती हैं तो हमें खुद से ही आगे बढ़कर के ये काम करना पड़ता है उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी में प्रदूषण को एन्वायरमेंट को और फ्रेंडली बनाने के लिए उसका और उपयोग करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सोलार का जो यूज़ हम करते हैं सोलार ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो बिजली बनाने का काम भी हम सोलार के थ्रू कर रहे हैं और खाना पकाने का काम भी हम सोलार के थ्रू कर रहे हैं तो आप जो भी यहाँ आते हैं बड़े देखकर के हैरान होते हैं कि यहाँ पे इतने हज़ारों लोगों का खाना जो है वो सोलार कुकिंग के थ्रू बन हो रहा है क्योंकि इस सूरज की जो ऊर्जा है उसको यूज़ करके किस प्रकार से उसको स्टीम में कन्वर्ट करके हम खाना बना रहे हैं तो ये देखने में आता है कि बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जो ब्रह्मा कुमारी ले रहे हैं और जब पेड़ लगाने की बात आती है तो हम हर साल जब जाते हैं तो हर एक को ये शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले जब आप पेड़ लगा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि जब आपका जन्मदिन होता है तो जन्मदिन में एक दूसरे को कोई गिफ्ट देने की बजाय आप एक दूसरे को पौधा गिफ्ट करो तो जब आप एक दूसरे को पौधा गिफ्ट करोगे और उसको लगाओगे और फिर वो आप उसकी पालना करोगे और वो फलीभूत होगा तो आप देखोगे कि आपने कितने इस इस छोटी सी चीज़ के कारण से आपने कितने पेड़ों को लगाया और कितने लोगों को जीवन दिया क्योंकि एक पेड़ के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं बहुत लोगों के जीवन को प्रभावित करता है तो पेड़ों को लगाना हम सबका एक धर्म बन गया है आज क्योंकि आज की बढ़ती हुई समस्याएं जो हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है उसका एक ही सल्यूशन है वो है पेड़ तो पेड़ जितने हम लगाएंगे उतना ही अच्छा है उतनी ही हमारी धरती और उपजाऊ बनेगी उतने ही हमारे धरती का तापमान कम होगा उतना ही हमारे वातावरण में पानी की मात्रा जो है वो बढ़ेगी और हमारी धरती की जो हीलिंग है वो पेड़ों के साथ जुड़ी हुई है तो इसलिए पेड़ बहुत उपयोगी एक चीज़ है उस पे उसको लगाने के लिए हम सबको बहुत योगदान दिल से खुशी से देना चाहिए जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं पेड़ लगाने की जो विधि आपने बताया उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आज ही से वो इस मुहिम में खुद से कुछ प्रयास जरूर करेंगे और जहाँ तक हो सके हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और आप सभी ऐसे करेंगे ऐसी शुभकामना के साथ और आज के शो में समय की मांग कार्यक्रम में शिविका जी आए और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने नए पर्यावरण से जुड़ी बातें हमारे साथ शेयर किया उसके प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन क्या है वो सारी बातें हमने उनसे सुना तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद उनका हमारे इस समय की मांग में आने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया सुनिये श्रोताओं आज के इस समय की मांग कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडू मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा सा हवा के साथ साथ घटाके संग संग ना, हवा के साथ साथ, घटाके संग संग, साथी चल साथ चल तू यू ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू, साथी चल, चलने के साथ चल तू यू ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू तो साथ चल एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना ला ला ला ला ला।, ला, ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना अपना दिल भी है दीवाना मुझे लेके साथ चल तू यू ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू मेरे हाथों में हाथ चल तू उस साथी चल को अपनी आंखों में बसने दे बनके काजल खा चल वो साथी चल वो मुझे अपनी रेशमे लहराने दे ला ला ला ला ला ला, ला, ला। अपनी देमे लहराने दे मुझको अपनी बाहों में आने दे देख गई आज बहुत मैं अब जाने देना मिली थी उदादी दल Mm -hmm. la la la la la la la la la la la la la la he he